मंत्राठ तो सहनावतो सहनौन सह वीर कर्वा वह तेजसमस्तु मिद्विषा वह ओम शांति शांति चलिए पिछले पाठ में कोई शंका ना, नहीं तो आगे चलते हैं ईश्वर की कृपा से हमें जो है अब 31 वन इकतीसवा नंबर सूखे पर विचार करेंगे वह है दुख दौर मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुव ये है ना जी हाँ जी बोली दुख दुख दौर दौर मेजयत्वा अंग मनस्याज श्वास प्रश्वासा श्वास प्रश्वाश्वास विक्षेप सहभुव विक्षेप सह भुवा हाँ। तो दुख दौर मनस्यांग मेजयत्व अलग दुख दौर मनस्य अंग मेजयत्वा श्वास प्रश्वास बहुवचन है दुख दौर मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वासाह और आगे है विक्षेप सह भुव बहुवचन है भी बहुवचन है तो एक और विक्षेप तो, तो, तो विक्षेपाणाम सहभुव या विक्षेप ही सहभुव विक्षेपो के साथ होने वाले हैं जो पीछे नौ विक्षेप गिनाए ना जी व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व ये जो नौ विक्षेप बताए हैं जो योग के अंतराय हैं योग के जो बाधक हैं तो इनके साथ साथ जो होने वाले चार हैं चारों में से कोई ना कोई होता ही रहता है इनके साथी ही हैं मैने व्याधि होगा तो व्याधि रोग जब होगा तो रोग के साथ साथ दुख भी होता है संजय जी दौर मनस्य मन में खिन्नता भी हो सकती है दौर मन से कहते हैं मन की खिन्नता को मन एक होता है सौमनस्य दूसरा होता है दौर मनस्य तो सौ मन की प्रसन्नता तो मन की प्रसन्नता की जो उलटा है कोई आवश्यक नहीं है कि दौर में दुख हो सूक्ष्मता से देखा जाए तो सबका परिणाम तो जो सबका जो रिजल्ट वह दुखी होता है वो एक है परंतु दौर मनस्य और दुख में भेद है सौमनस्य का मतलब है सुंदर मन का होना और दौर तक का खराब मन का होना माने मन की खिन्नता हुआ है, है। दौर मनस्य और मन की प्रसन्नता सुंदर मन का होना तो सुंदर मन का क्या हुआ मन की प्रसन्नता ही तो सुंदर मन का होना हुआ ना जी मैं इसमें डिफ्रेंशिएट इस तरह एक क्या लिए एक हैप्पीनेस को रहा हूँ पेन पेन तो फिर दुख हो गया हाँ जी, फिर दर... हो गया गया ना हैप्पीनेस मने जो है कोई आवश्यक नहीं कि दौर में दुख हो हाँ जी दौर मन की, की... प्रसन्नता का उल्टा है हाँ मैं वही क्या अनहैपीनेस को कह लेंगे दौड़मस्य और जो होगा उसको पेन को दुख दुख, तो दुख, दुख बाहर का दुख है बाहर का दुख दर्द करता है अंदर का भी दर्द करता है मगर वो मन का दुखी भी कर सकता है दोनों तरह से क्या लीजिए ये दुख और दौर मनुष्य मान मन की जो खिन्नता है मन का जो क्षोभ है चित्त का जो क्षोभ है वह है दौर मनुष्य और अंग मे जो होता है अंग में जो कप कपी है जो अंगों को कपाता है अंगों में कंपन पैदा करता है जैसे कि मन में जैसे क्रोध आ गया तो क्रोध आ गया तो क्या होता है जी अंगों को कपाता कि नहीं कपाता है? तो जब व्यक्ति के अंदर जब क्रोध आ जाता है तो अंगों को कपाता है तो ये कह रहे हैं कि व्याधि स्त्यान प्रमाद इत्यादि जो भी नौ जो अंतराय हैं, ये जो नौ जो बाधक तत्व हैं, नौ जो बाधक तत्व है बाधा है अंतराय विघ्न है योग के जो विघ्न है उनमें दुख भी आ सकता है दुख भी दुख तो होता ही है व्याधि होगा तो दुख होता है कि नहीं होता है ऐसे संशय प्रमाद इत्यादि तो प्रमाद में जैसे मन में खिन्नता आ जाती है फिर बाद में खिन्नता आने के बाद दुखी भी हो जाता है तो ये चार चीज कर रहा है कि अंग में जय अंगों का या अंग को जो कपाता है वह और श्वास प्रश्वास ये श्वास व्यक्ति का बढ़ जाता है ऊपर नीचे श्वास होने लग जाता है तो ये विक्षेपो के साथ होने वाले हैं विक्षेपों के ये दोस्त हैं उनके साथ ये होते हैं समझ गए जी ये कह रहे हैं आगे पढ़िए हाँ दुख जी। दुख की व्याख्या कर रहे हैं दुख क्या है हैत्मिकम हाँ। अधि भौतिकम अधिदिकम च हाँ दुखम का मतलब क्या है जी तो दुखम बोलते हैं आध्यात्मिकम आधि भौतिकम आधि दैविकम च ये तीन दुख हुए दुख जो है तीन प्रकार के होते हैं एक तो है कि आध्यात्मिक दुख आध्यात्मिक दुख का मतलब हुआ कि जो शरीरांत उत्पन्न है शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न है उससे जो हमें दुख मिल रहा है वो है आध्यात्मिक सबका तो अंतिम है दुख ही परंतु शरीरांत जो शरीर के अंदर जो रोग होता है जिन रोगों का कारण खुद हम है उससे जो हमें दुख मिल रहा है उन रोगों के कारण जो दुख मिल रहा है वह है आध्यात्मिक दुख है ना जी हाँ जी। अब जैसे मान लीजिए कि शरीर में रोग है बुखार है ज्वर है पीड़ा है तो एक तो आप तो डॉक्टर हैं इसको जगह जानेंगे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो वायरल होते हैं है ना जी जैसे बुखार वायरल होता है ना जी जुकाम बुखार ऐसा वायरल भी होता है ना हाँ जी और वायरल किसको कहते हैं जो वायरस से हो तो वायरस अपना वायरस की बाहर का वायरस होता है वायरस तो बाहर का ही है जी क्योंकि किसी और को जुकाम लगा उससे आपको भी वायरस आ जाता है हाँ रेजिस्टेंस तो कम हो या कई बार रेजिस्टेंस हो भी तो भी आ जाता है क्योंकि क्सपोजर ना हो जिसका फ्लू आ गया हाँ तो वही मैं कह रहा हूं कि जो दुख को हम शरीर का रोग जो है जो ज्वर है वह आधी भौतिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी हो सकता है हाँ जी हो सकता है कि नहीं हाँ दोनों से हो सकता है वैसे देखिए आध्यात्मिक ही गिना जाएगा क्योंकि अपना शरीर है उसमें हुआ है चाहे बाहर से आया हो नहीं पर तो जैसे एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हाँ वो दूसरी बात है एक्सीडेंट जैसे हुआ तो एक्सीडेंट जो हुआ उससे जो पैर में दर्द हुआ तो अपने शरीर में ही तो हुआ है आ, जी, अपने शरीर में वो तो ठीक है जी तो उससे भी तो सब कुछ तो बाहर से जो कुछ भी दुख होता माने जो कुछ भी हमें कष्ट मिलता है वह सब तो शरीर के माध्यम से ही आत्मा भोगता है ना जी आ, ठीक है वो तो ठीक है जी बिल्कुल तो यहाँ पर जो है आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक में अंतर समझने का हमें कोशिश करना है समझना है कि आध्यात्मिक दुख हुआ है कि जिसका कारण खुद हम है और आधि भौतिक दुख हुआ है जिसका कारण खुद हम नहीं है परंतु बाहर के व्यक्ति है समझ गया ने समझ गया हाँ ठीक हाँ तो इसमें ये हो सकता है कि यदि जर हुआ यदि वायरल ज्वर है बाहर से हमें हो रहा है तो आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि यदि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वह मजबूत हो यदि हमारा तो क्या वायरल बुखार हमें हो सकता है वायरल हमें पकड़ सकता है अगर बहुत ही पक्का हो तो नहीं होगा मगर आम व्यक्ति को अगर आगे कभी एक्सपोजर ना हो तो आम तौर पे हो जाएगा जी मैं यदि हमारा वो इम्यून सिस्टम जितने भी लिम्स सब स्ट्रांग हो उसके बाद बाहर वाला बुखार हमें बाहर का जो वायरल हमें पकड़ेगा कई बार पकड़ेगा फिर भी जी। अच्छा बिल्कुल वन परसेंट नहीं है जी प्रोटेक्शन किसी को भी आमतौर पे तो ये अवश्य तो है कि कितना परेशान करेगा वो फर्क हो जाता है आमतौर पे कई बार वो एक्सपोजर होगा तो फिर बहुत हल्का सा हो जाता है जो इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और तो तो इसका मतलब ये तो है कि जिसका स्ट्रांग है इम्यून उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं इम्यून हाँ इम्यून कहते हैं इम्यून कहते इम्यून हाँ, तो इम्यून हाँ, सिस्टम जिसका हाँ, बहुत ही स्ट्रांग है तो उसको तो फिर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ना आमतौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि तो यदि सिद्धांत तो तब बनेगा ये सिद्धांत तो ये तब बनेगा कि यदि इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्ट्रांग है मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है इसको इस रूप में लीजिए और उसके बाद भी बाहर का प्रभाव पड़ता है तब ये होगा सिद्धांत बनेगा यदि मान लीजिए कि एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग सिस्टम यदि स्ट्रांगेस्ट है बहुत ही मजबूत है और उसको वह नहीं पड़ रहा है दूसरे को पड़ रहा है इसका मतलब है कि उसकी अपेक्षा से उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है हाँ अपेक्षाकृत अपेक्षा है हाँ यही सिद्धांत निकला ना हाँ जी तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में जो इम्यून सिस्टम है शरीर में जो इम्यून सिस्टम है इम्यून है सिस्टम है उसको कमजोर करने में हम खुद कारण बने हैं खान पान एक्सरसाइज इत्यादि न होने के कारण मेडिटेशन इत्यादि न करने के कारण कहीं न कहीं खुद हम में कमी है जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ है हाँ जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है मैं समझ आ रहा हूं, मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरह से ऐसी बात नहीं है तो, तो तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरल जो भी आया बाहर से जो रोग आया उसका भी मुख्य कारण हम खुद हो गए तो वह बुखार इत्यादि या आध्यात्मिक दुखी हो गया हाँ जी मैं समझ गया इससे आपसे जो हमने डिस्कस किया इससे यही पता चला कि शरीरांत तो जो बुखार इत्यादि जो पैदा होता है वह उसका खुद कारण हम बने हैं जिसका कारण हम नहीं बनते परंतु बाहर के प्राणी बनता है अब ये है कि रास्ते में जा रहे हैं सांप तो ने काट लिया तो इसका कारण हम खुद थोड़े बने हैं भाई मुझे जाना है परंतु तो वो काट लिया हम रास्ते में चल रहे हैं एक्सीडेंट हो गया आ, बाहर के प्राणी से हमें जो दुख मिलता है जिसका कारण हम खुद नहीं है तो उसको कहेंगे आधि भौतिक दुख उससे जो दुख मिल रहा है और तीसरा जो है आधि दैविक दुख है वह है कि जिसका कारण प्राणी भी नहीं है जिसका कारण अन्य जो है क्या बोलते हैं फिजिकल गाड़ी आदि भी नहीं है परंतु तो जिसका कारण नेचर है नेचर फिजिकल फोर्सेज हो गई जिसका कारण नेचर है जैसे भूकंप हो गया अतिवृष्टि हो गई अनावृष्टि हो गई मैंने सूर्य से दुख मिला अधिक ऐसा ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो सूर्य से हमें जो है दुख मिल रहा है या क्या बोल रहे हैं आ, सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है अधिक यदि ताप हो गया तो ऐसे ही यदि वृष्टि बहुत हो गई तो जल से भी दुख मिल रहा है ऐसे चंद्रमा इत्यादि से भी दुख मिल सकता है दैनिक कहाने का भी अभिप्राय है कि ये जो नेचुरल जो पदार्थ है उससे हमें जो दुख मिलता है जिस पर हमारा वश नहीं है उससे जो हमें दुख मिलता है वो है आधी दैविक दुख आधी। तो ये दुखम आध्यात्मिकम आधि भौतिकम आधि दैविकम च ये जो दुख है आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधी दैविक दुख है समझे उसी को दुख किसे कहते हैं उसको आगे बता रहे हैं बोलिए क्या है आधी। आधी। आधी। आधी। ये ना भीता प्राणी प्राणी नदुपघातघाता प्रयतनते ये ना भी नीहताह प्राणीन तदुपघाताय प्रयतनते तदुखम बोलते ये न दुख किसका नाम है तो बोलते जिसके द्वारा जिससे पीड़ित प्राणी पीड़ित अभियता माने पीड़ित हुए प्राणी अभियता प्राणी ना का विशेषण है माने जिससे पीड़ित हुए प्राणी परेशान हुए प्राणी उसको उपघात करने के लिए उस पीड़ा को उपघात करने के जिससे वह पीड़ित हुआ है माने जिससे वह पीड़ित हुआ है उसको जिससे हुआ है मैं गलत बोल दिया कि पीड़ा को हटाने के लिए नहीं जिससे वह पीड़ित हुआ है प्राणी उस उस को उपघात करने के लिए उसको नष्ट करने के लिए उसको समाप्त करने के लिए प्रयत्न करता है करते हैं तब दुख हम उसको दुख कहते हैं मैने जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसको नष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं जिससे पीड़ित हुआ है उसको दुख कहते हैं क्योंकि तो तो दुख को चाहता नहीं है उससे मने उससे पीड़ित हुआ जो प्राणी है उसको जिस चीज से पीड़ित हो रहा है उसको हटाने के लिए वह कोशिश कर रहा है कि वह हट जाए तो उसको कहते हैं दुख समझ आया क्योंकि उससे वह पीड़ित हो रहा है परेशान हो रहा है तो उसको हटाना चाह रहा है उसको नष्ट करना चाह रहा है, उसको नष्ट करने के लिए वो कोशिश कर रहा है तो इसलिए उसको दुख कहते हैं क्योंकि व्यक्ति कोई भी सुख से नहीं हटना चाहता है सुख को नष्ट नहीं करता है वह तो दुख को ही नष्ट करता है दुख को ही अपने अंदर से हटाना चाहता है समझे हाँ जी तो ये दुख की व्याख्या किया अब दौर मनस्य की व्याख्या कर रहे हैं महर्षि वेद व्यास जी पढ़िए शोभ हौरमस्यम मनस्य, इच्छा विघातात् चेत क्षोभ बोलते दौर्मस्यम क्या है तो बोलते इच्छा के विघात होने से विघात का मतलब कि मेरी इच्छा जो है कि मैं ये प्राप्त करू मेरी इच्छा है कि मैं ये काम करू परंतु वो इच्छा पूरी नहीं हुई मेरी इच्छा है कि मैं योग दर्शन पढ़ू मेरी इच्छा है कि मेरा लोग सम्मान खरे, मेरी इच्छा है कि मुझे दुख न मिले तो इच्छा के पूरा परंतु इच्छा नहीं हो रहा तो उसका इच्छा का विघात हो गया इच्छा का नाश हो गया विघात हम भातु है ना जी आजी. तो इच्छा का नाश हो गया इच्छा पूरा नहीं हुआ पूरा ना होना ही तो उसका नाश होना हुआ ना जी तो इच्छा के पूरा ना होने के कारण इच्छा के विघात होने से नाश होने से जो चित्र के अंदर क्षोभ होता है जो चित्त के अंदर खिन्नता होती है उसका नाम है दरुमस ये दुख नहीं है वह दुख से थोड़ा अलग है हाँ मैंने हमने जो चाहा, वो उसका विघात हो गया वो पूरा नहीं हुआ तो मन में एक जो है खिन्नता पैदा हो गई वो भी एक तरह से सुक्ष्मता से देखा है तो दुखी हुआ परंतु तो वह खिन्नता पैदा हो गई खिन्न हो गया, खिन गया। इसलिए मैंने कहा था सौमनस्य का उल्टा मन की प्रसन्नता है उसका उल्टा जो है अप्रसन्नता हुआ चित्त की जो खिन्नता हुई वो है शोभा। तो वो एक भाव है ना ये सब हाँ जी नहीं मैं समझ गया हाँ जी ये तो इमोशन है तो जब चित्त के अंदर जो इच्छा है मन के अंदर जो इच्छा है उस इच्छा जब का विघात हो गया उसके बाद जो मन की स्थिति बनी वो है क्षोभ समझे हाँ, हाँ तो ये भी साथ में विक्षेपों के साथ में रहने वाला है कोई जरूरी नहीं है कि तारों एक साथ हो ही परंतु किसी में कोई किसी में कोई किसी में कोई मन ये इसके साथ है आगे अब बताइए अंगमेज को सिखा रहे हैं अंगमे जत्तु को बता रहे हैं की अंगमेज क्या है? यद कंपति तथा हैंग बोलते यद अंगानी में ए जयती जो अंगों को जो अवयब शरीर हाथ पैर इत्यादि इन सब को जो कपाता है ए जयती मैने कपात कपाता है तद अंगे में जो वह अंग मे है मैंने जो अंगों को कपाता है तो ये जो व्याधि है स्त्यान है अकर्मचित की जो अकर्मण्यता है माने कामचोर है संशय है प्रवाद है आलस्य है अविरती इत्यादि है तो जो अंगों को कपाता है तो जैसे मन में बताया था कि क्रोध आ गया या कोई इस तरीके का ये हो गया अंग मेजयत तो हो गया अब कुछ मन में ऐसी बात हुई कि जो है हाथ हरदम शरीर हिल इधर से इधर होता रहता शरीर एकदम स्थिर नहीं रहता है एक तो हुआ कि एक तो जो है कप कपी की बीमारी भी होती है कंप पात है अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको वो तो व्याधि के अंतर्गत आ गया वो तो नहीं होगा यहाँ पर परंतु अंग तो हुआ है कि जो हमारे अंग को उस समय मन में कुछ ऐसी बात हुई या इस तरह शरीर में व्याधि इत्यादि हुआ उससे जो है क्या होता है उससे मन में ये होता है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है ठीक क्यों नहीं हो रहा है? और फिर मन में ऐसा हुआ फिर क्रोध पैदा हो गया है कोई इस तरीके की बात हुई शरीर में स्थिरता नहीं है तो वो अंगमेज तो जो अंगों को कपाता है वह अंगमेज यत्व है तो तो ये भी अंग तो जो है साथ में रहने वाला है व्याधियों के साथ रहने वाला है जी? समझ गया हाँ। जिसको कहते हैं कई बार इंग्लिश में कि उसमें सारा शरीर व्यक्ति का क्रोध में हिल रहा है मतलब मन अंदर से हिल रहा है हाँ मैं यहाँ देखिए हाँ शरीर अंगमेज तो श्वास को शरीर से शरीर में दिखता है दुख और दरमनस के मन मन में है सबका मन मन, मन मन में है क्रोध तो मन में ही आता है ना जी ब्रेन में आता बुद्धि में आती क्रोध जो क्रोध जो आया और उसका दिखता कहा है बाहर शरीर में दिखता ना, ना। तो करा जो शरीर के अंगों को कपाता है वह अंग में है तो ये भी साथ में रहने वाला है तो ये भी योग का बाधक है इसलिए योग के समय मतलब कांपना भी नहीं चाहिए कंपन नहीं करना चाहिए और उस चीज को नहीं विचारना चाहिए जो कि शरीर को कपाए हाँ समझे हाँ जो ऐसे विचार होते हैं जो अंगों को कपाते हैं तो जब व्याधि शरीर में आया संशय आ गया प्रवाद इत्यादि आ गया और उस आया उसमें जब विचार वैसा बना तो शरीर को कपा देता है ओ क्योंकि ये तो व्यवहार की चीज है नहीं ये ये तो अनुभव की चीज है कि कितने व्यक्ति ऐसा विचार किया लग जाता है डर नहीं नहीं, से भी हो जाता है तो वो तो डर भी अंग में जस्त तो हो गया क्रोध भी अंग में जस्त तो हो गया मैंने जो भी शरीर को कपाता है जो भी विचार डर का विचार हो गया क्रोध का विचार हो गया या और भी ऐसे ऐसे कुछ होगा जो कि शरीर को कपाता है तो वो अंगमेज है तो ये व्याधि स्त्यांग इत्यादि के साथ ये भी रहते हैं आगे बोलिए प्राणो वायुम आचामति वायुम, वायुम आचामति आचाम चौथा जो कहता था श्वास प्रश्वास तो ये चौथ चार हो गया श्वास और पांचवा हो गया प्रश्वास तो ये कह रहे हैं कि प्राणो यदा वायुम आचमति सश्वास श्वास क्यों होगा कहें जी बोल रहे हैं कि प्राण जो है प्राण जो बाहर की वायु को को भीतर लेता है प्राण का मतलब यहां पर क्या है प्राण का मतलब हुआ कि प्राणी ये अर्थ लेंगे प्राण का मतलब तो की कहीं कहीं पाठ प्राणी भी है और प्राण और वायु तो एक ही चीज है ना जी हाँ जी तो यहां पर प्राण करता है तो प्राण यद बाह्य हम जो जो प्राण मान प्राण जो है बाहर की वायु का आचमन जो करता है प्राण बाहर की वायु को आचमन करता है जो प्राण वह श्वास है या इसको इस रूप में कि प्राण आप लेंगे तो जो प्राण बाहर की वायु को भीतर लेता है वह वह जो भीतर लेता है तो वह जो प्राण जो भीतर लिया वो भीतर जो गया तो भीतर जो ले रहा है भीतर जो आज जैसे हम आचमन करते हैं तो भीतर जो आता है तो वो है श्वास माने इनहेल जिसको कहते हैं श्वास को मैने सास को भीतर लेना ये ना जी हाँ जी ये है इनहेलिंग और भीतर जो श्वास गया हुआ वेल हो गया ना हाँ जी ठीक कह रहे आप जी क्याल इनहेल वायु हो गया ना वह हाँ, इनहेल और इंस्पिरेशन दोनों उसके हो गए हाँ जी आ, इंस्पिरेशन और इनहेल तो वह इनहेल तो वायु ही हुआ ना जी हाँ जी आ, तो ये कि प्राणों प्राण जो बाहर के वायु को भीतर लेता है वह प्राण श्वास है या जो प्राणी प्राणी जो प्राणी जिस बाहर के वायु को भीतर लेता है तो वो भीतर जो वायु जा रहा है भीतर जो गया वह श्वास है समझ गए आगे यत कौष्ठ कौष्ठ्यम कौष्ठम वायुम कौष्यम वायुम निस्तार्यति निस्सार प्रश्वासा।, प्रश्वासा और बोल रहे हैं कि प्रश्वास क्या है एक्ल क्या है तो बोलते हैं कि जो कौष्ठ माने फेफड़ा को कोष्ठ कहते हैं फेफड़े को लंग्स को तो लंग्स में होने वाले जो वायु को हम जो भी श्वास लेते वो लंग्स में जाते हैं ना जी हाँ जी तो जो भी हम श्वास लेते तो लंग्स में जाते हैं तो जो कोष्ठ में कोष्ठगत जो वायु है लंग्स की जो वायु है उस लंग्स की वायु को जो बाहर निकालता है वह प्रश्वास है समझे जी मैंने जो बाहर की वायु को भीतर लेता है वह श्वास हो गया जो बाहर भीतर की वायु को बाहर निकालता है वह प्रश्वास है ये हुआ मैंने श्वास भीतर वायु को लेना ऐसा भी कर सकते हैं श्वास बाह भीतर के वायु को बाहर आना यह हुआ प्रश्वास ये परंतु यहाँ पर प्राण ही श्वास हैर प्राण ही प्रश्वास है एक वाक्य से जो लगता है कि प्राण ही श्वास हैर प्राण ही प्रश्वास है जब प्राण बाहर के वायु को भीतर लेता है अर्थात जब वह प्राण जो बाहर की वायु जब भीतर जाता है तो वह प्राण बन जाता है तो वह हो गया श्वास और वही जो प्राण जब है बाहर निकल जाता है तो वह हो गया प्रश्वास समझे वाक्य से यही लिखता है लगता है कि श्वास प्रश्वास हुआ है कि श्वास है कि प्राण माने प्राण तो हो गया वायु बाहर जिसको वायु कहते हैं भीतर में जाकर के वह प्राण हो गया तो वही प्राण बाहर की वायु को भीतर लेता है मानो प्राण करता हो गया था जब बाहर की वायु भीतर आ जाता है तो वह श्वास हो गया और भीतर ही जो प्राण है वह जब बाहर निकलता है तो वह प्रश्वास हो गया हाँ जी। अगर भीतर की वायु जो बाहर निकलता है तो वह प्रश्वास हो गया समझे? हाँ जी। तो ये विक्षेपो का सहभुव है विक्षेपों के साथ होने वाले है, रहने वाले हैं, हैं। रहने आगे चलिए विक्षेप सहभुव चित्री भवंती बोलते एक विक्षेप सहभुवो विक्षिप्त चित्त भवन्ते। बोल रहे ये जो विक्षेपो का सहबुभ है विक्षेपों के साथ होने वाले हैं जो नौ विक्षेप कहा कहे हैं कि व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित ये जो नव है इनके साथ होने वाले है विक्षिप्त चित्त एते भवंती अर्थात जिस उसी को और अच्छे तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त विक्षिप्त है जिस व्यक्ति का चित्त विक्षिप्त है उस व्यक्ति को ये होते हैं समझेजिए हाँ इसका मतलब क्या हुआ जी अर्थात जब जब चित्त विक्षिप्त होगा हम लोगों का जो चित्त विक्षिप्त जब एकाग्र नहीं होता है समाहित नहीं होता है तो ये तो होंगे ही होंगे आगे पढ़िए समाहित चित्त स भवंती अगर समाहित चित्त से ऐत न भवंती जिस व्यक्ति का चित्त जो है समाहित है समाहित चित्त वाला जो है या समाहित जो चित्त है उसको ये नहीं होते मने दोनों रूप में अर्थ कर सकते हैं विक्षिप्त चित्त से बने जब चित्त विक्षिप्त हो जाता है तब ही ये होते हैं चित्त विक्षिप्त चित्त को ये होते हैं समझे हाँ। या विक्षिप्त चित्त वालों को ये होते हैं दोनों अर्थ कर सकते हैं विक्षिप्त है चित्त जिस व्यक्ति का उस व्यक्ति को ये होते हैं जब तक हमारा मन विक्षिप्त होगा जब तक हमारा मन अन्य अन्य बातों में जाएगा अन्य अन्य वस्तु में कभी इस वस्तु में कभी उस वस्तु में कभी उस वस्तु में कभी उस वस्तु में ऐसे जब जब हमारा मन जाएगा जब तक जाता रहेगा तब तक दुख होगा ही तब तक दौड़ मनुष्य होगा ही तब तक अंग मेज होगा ही तब तक श्वास प्रश्वास होगा ही और तब तक व्याधि इत्यादि भी होंगे और जब हम अपने मन को समाहित कर लेते हैं जब हमारा चित्त समाहित हो जाता है एकाग्र हो जाता है तो ये सब अपने आप ही नहीं होगा न श्वास प्रश्वास होगा न दुख होगा न अंग में जत्व होगा न Uh, क्या कहते हैं कि दौर मनस होगा मन में खिन्नता होगी बस एकदम मन शांत हो गया मन शांत हो गया तो श्वास प्रश्वास का किस काम का होगा ही नहीं और क्या बोलते हैं कि अंग में कपकपी क्या चीज का या क्रोध अंग में जिसके कारण कप कपी होती है क्रोध इत्यादि के विचार के कारण वो सब होगा ही नहीं और दुख भी नहीं होगा और व्याधि इत्यादि नहीं होते यदि होते भी है तो वह उसको करने की क्षमता हो जाती है वो ना के बराबर होता है समझ जी? जी आगे पढ़िए। पढ़िए अच्छा, हो जाएगा फिर शुरू। कोई बात नहीं। एक एक मिनट मिनट उसको अथैते है जी अथैत समाधि पक्षास्ता मेवाभ्या स्वर निरोध नहीं निरोध्या अभ्यास है पीछे जो कहा था बोलते यथेते विक्षेपा ये जो विक्षेप है व्याधि स्तान प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनबस्थित ये जो विक्षेप हैं चित्त के जो विक्षेप हैं चित्त को विक्षिप्त करने वाले जो है और उसके साथ ही भी साथ में ले लीजिए सीधे नहीं कहा है परंतु वो भी तो विक्षेप तो ही हुआ दुख होगा तो चित्त का विक्षेप होगा की नहीं तो ये उसके साथ ही जो दुख दर मन में खिन्नता और अंग बेजयत्व और आ, आ, क्या बताया एक और है श्वास प्रश्वास तो ये श्वास प्रश्वास ये सभी समाधि के प्रतिपक्ष पक्ष है समाधि के विरोधी है जब तक ये होगा समाधि नहीं लगेगी जब तक व्याधि है शरीर में जब तक संशय है कि ईश्वर है या नहीं है जब तक चित्र में अकर्मण्यता है जब तक कामचोर है हमारे मन में जब तक अकर्मण्यता है जब तक आलस्य है जब तक अविद्या है भ्रांति दर्शन है विपर्य ज्ञान है जब तक क्या कहते हैं कि ये दुख दर्म इत्यादि है अलब्ध भूमिकत्व है ये सब जितने भी नौ विक्षेप बताए हैं तब तक समाधि नहीं होती है क्यों क्योंकि तो ये समाधि के विरोधी है इसलिए करके ये विक्षेपा समाधि प्रतिपक्षा, ये समाधि के प्रतिपक्ष हैं। मान समाधि के प्रतिपक्षी हैं, समाधि के विरोधी है प्राध्याम तो क्या ये इसको कैसे रोका जा सकता है शरीर में व्याधि है प्रमाद है आलस्य है या जो कुछ भी है टोटल जो है आ, जो नौ पाँच चौदह है प्रश्वास लेकर के या तेरह है श्वास प्रश्वास को एक साथ करेंगे तो तेरह हुआ तो ये जो तेरह है इनको कैसे रोका जाए इसको रोकने का क्या उपाय है यदि शरीर में रोग आ रहा है यदि शरीर में अः अंग बेज आ रहा है यदि शरीर में क्रोध आ रहा है यदि शरीर में मन, यदि मन में संशय आ रहा है इत्यादि व्याधि शरीर में होगा और मन इत्यादि में होगा तो ये जो जो कुछ भी मेरे शरीर में या मन में हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे रोकने का क्या उपाय है तो बोलते अभ्यास और वैराग्य क्या बताया जी अभ्यास और वैराग्य अभ्यास और वैराग्य ही ये जो दो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने जिसके माध्यम से हम आलस्य को भी दूर कर सकते हैं जिसके माध्यम है से हम, है है, जिसके हम, जिसके हम प्रमाद को भी दूर कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम भूमिकत्व को भी दूर कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम अनवश तत्व को भी दूर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम दुख को भी दूर कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम क्षणता को, तो को भी दूर कर सकते हैं जिसके माध्यम से अंग में दिया तो क्रोध इत्यादि को भी दूर कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम श्वास प्रश्वास को भी दूर कर सकते हैं वह माध्यम है वह उपाय है अभ्यास और वैराग्य उसके अलावा और कुछ है ही नहीं हाँ जी।, जी हाँ जी तो बोल रहे की अभ्यास वैराग्या निध्या उसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध करना चाहिए तो आगे करें आगे पढ़िए तत्र विषय विषय उपसन इदम आ पत्र अभ्यास विषय उपसन इदम आह पत्र माने उन दोनों में अभ्यास और वैराग्य दोनों में अभ्यास विषय का उपसंहार करते हुए कहते उपसंहार है ना जी जब तो कोई भी चीज आप विषय लिख रहे हो किसी विषय में किसी चीज में बोल रहे हो तो आपने जो कुछ भी पीछे किया उसका जो सार रूप का करके जो समापन करते हैं वो हो गया उपसंहार ये होता है ना उपसंघार हाँ जी तो वो उपसंहार है तो यहां पर उपसंहार मैंने समाप्ति करते हुए उस विषय को प्रस्तुत करते हुए ऐसा भी उपसंहार करते भाई पीछे आपने जो किया उसके सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो प्रस्तुत भी गया जी तो बोल रहे हैं कि उन अभ्यास और वैराग्यों में से अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए उसकी समाप्ति करते हुए उसको प्रस्तुत करते हुए इदम आहा यह कह रहे हैं पीछे तो कही दिए पर तो उसका उपसंहार कर रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं जी उपसंहार कर रहे हैं उपसंहार करते हुए यह कह रहे हैं क्या कर रहे हैं बोलिए तत्व प्रतिषेधार्थम तत्व एक तत्वाभ्यास एक तत्वाभ्यास बोलते हैं कि तत्व एक तत्वाभ्यास उसको प्रतिषेध करने के लिए उसको किसको किसको वो जो विक्षेप हैं, वे जो विक्षेप के सहभुव है विक्षेपो के साथ रहने वाले जो दुख इत्यादि है इनको प्रतिषेध करने के लिए इनको हटाने के लिए इनको समाप्त करने के लिए इनको निषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए क्या करना चाहिए जी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए अर्थात चित्त को एक तत्व का अभ्यास एक तत्व का ध्येय विषय वाला बनाना चाहिए ऐसा चित्र का अभ्यास करना चाहिए जिसमें एक तत्व ही आश्रय रूप में हो एक तत्व ही ध्येय रूप में हो यह इसका मतलब हुआ तो उसके प्रतिषेध के लिए तो एक तत्व क्या है जी एक तत्व क्या है तो एक तत्व है परमात्मा ईश्वर अपने मन को ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए अपने मन को इस रूप में अपने मन को का जो है ध्येय विषय आश्रय वह ईश्वर होना चाहिए तो जब इसका अभ्यास करेंगे बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा मन उस ईश्वर वाला हो जाए ईश्वर में ही लगा हुआ हो तो जो है जो भी दुख है जो भी कष्ट है जो भी व्याधि है वह सब दूर होगा वह सब प्रश्न समाप्त होगा पीछे भी कह दिया था पीछे भी कहा था कि भाई दुख दौर मन से है जो ततः प्रत्यक्ष चेतनाया भाव कहा था न जी? हाँ जी कि प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होता है और अंतराय का भाव होता है और फिर अब उपसंहार करके यहाँ पर जो है इसकी समाप्ति कर रहे हैं फिर आगे दूसरा प्रसंग करेंगे दूसरा प्रसंग चलेगा इसलिए यहाँ पर एक आ रहा है समझे जी तो अभ्यास का उपसार करके ये कर तो यहां पर एक तत्व का अर्थ परमात्मा ही लिया जाएगा कुछ एक विद्वान है जैसे कि विज्ञान विश्व विद्वान है योग भारती को उन्होंने लिखा है उन्होंने एक तत्व कार्य अर्थ करें कोई भी एक तत्व हो कोई भी एक पदार्थ कोई भी एक वस्तु परंतु वो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है क्योंकि तो ये उन्होंने जो कुछ भी दोष दिखाया है वो दोष दोष नहीं है जैसे मैं एक चीज को आपको बार बार समझाता हूँ तो बार बार मैं बोलता हूँ तो वो पुनरावृत्ति जो करता हूँ तो थोड़े गिना जाएगा तो ये योग शास्त्र जो है ये बार बार जो बताता है एक ही चीज को बताने की कोशिश करता है तो वह पुनरावृत्ति नहीं वह वह दोष रूप में नहीं है लोक व्यवहार में भी कहे जाते हैं आपने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया तो आपने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया तो अब ब्राह्मण लोग आ गए हैं तो आपने कहा कि सभी तो सभी ब्राह्मण ब्राह्मण आ गए, तो पर का मतलब है कि दुनिया का जितने भी ब्राह्मण है सब आ गए वो तो जितना तो आपने कहा सब ब्राह्मण आ गए तो सामान्य हाँ रूप से सब ब्राह्मण से तो सभी ब्राह्मण आ गए दुनिया का हो गया परंतु वहां पर सब ब्राह्मण सामान्य शब्द भी विशेष अर्थ का कर्षण कर देता है कि नहीं कर देता कि जितने ब्राह्मण को हमने बुलाया वो आए हैं वो सब ब्राह्मण आ गए ऐसे ही यहां पर सामान्य जो एक है वह एक भी परमात्मा को कहता है एक तत्व और दूसरी बात यह है कि एक तत्व देखिए जी प्रकृति क्या कोई एक तत्व है सत और राजा तमस तीन तत्व को मिला करके बना हुआ है वो एक तत्व है नहीं जीवात्मा कोई एक तत्व है कई हैं, करोड़ों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, अनंत हैं। अनंत है। है। तो वो भी एक तत्व नहीं हुआ तो एक तत्व क्या है केवल परमात्मा के अलावा हो क्या सकता है तत्व रूप में यदि कहा जाए तो एक तत्व तो वह है वैसे तत्व तो उसको भी हर चीज को भी कर देते हैं वो एक अलग चीज है कि वो मोटे रूप में पर तो एक तत्व और एक का अर्थ यहां पर सामान्य नहीं अर्थ नहीं है बहुत अर्थ है ये जो है एक डिक्शनरी है कोष है उसमें लिखा हुआ है एक का क्या क्या अर्थ है तो बोलते है एकोार प्रधान प्रथमे केवले तथा साधारणे एक का अर्थ में प्रयुक्त होता है एक अन्य अर्थ में प्रयोग होता है अन्य अर्थ को भी कहता है ऐसे ही प्रधान अर्थ को भी कहता है प्रथम अर्थ को भी कहता है एक माने प्रथम पहला एक जो है केवल अर्थ को भी कहता है एक साधारण अर्थ को भी कहता है एक समान अर्थ को भी कहता है एक अल्प कम अर्थ को भी कहता है एक संख्या अर्थ को भी कहता है तो इतने एक के अर्थ हैं उसमें से व्याख्यानतः पर प्रधान अर्थ है तो एक तत्व अभ्यास अर्थ हुआ कि प्रधान तत्व का अभ्यास कर चाहिए तो प्रधान तत्व क्या है ईश्वर जीव प्रकृति में प्रधान तत्व क्या है मुख्य क्या है प्रधान परमात्मा युवा परमात्मा इसलिए एक का प्रधान परमात्मा है पर तो जीवन में जो दुख इत्यादि जो है दौर मनस्य अंग में है और श्वास प्रश्वास जो होता है व्याधि है इसका इसको प्रतिषेध करने के लिए परमात्मा रूपी जो तत्व है उसका अभ्यास करना चाहिए अतः चित्त को हम ऐसे बनाएं जिससे कि चित्त एक तत्व वाला हो जाए वह वह एक तत्व को आश्रय लेने वाला सहारा लेने वाला हो जाए एक तत्व तो उसका विषय हो जाए समझ गए हाँ जी आगे पढ़िए। पढ़िएेप प्रतिषेधे प्रतिषेधार्थ में कत्वा कत्वलंबनम चित्तम से ये जो है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास की व्याख्या कर रहे हैं कि तत्प्रतिषेधार्थम का मतलब क्या है विक्षेप प्रतिषेधार्थम तत्प्रतिषेधार्थम का क्या अर्थ है जी विक्षेप प्रतिषेध विक्षेपो को प्रतिषेध करने के लिए विक्षेप मतलब व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अलवस्थित क्या बोलते है दुख दौर मनस्य और श्वास ये जो है विक्षेप हैं, इनके प्रतिषेध के लिए एक चित्तम अभ्यसेत। उस चित्र का हमें अभ्यास करना चाहिए चित को उस तरीके के बनाने का कोशिश करना चाहिए जो चित्त एक तत्व का सहारा लिया हो एक तत्व को ध्यय मैंने एक तत्व अवलंबन है जिस चित्त का जिस चित्त का अवलंबन सहारा एक तत्व है ऐसे चित्र का हमें अभ्यास करना चाहिए मैंने चित्र को ऐसे बनाना चाहिए जिसमें एक परमात्मा रूपी तत्व ही आए समझ गए हां जी तो एक तत्व को अवलंबन करने वाला चित्र का अभ्यास करना चाहिए एक चित्र को ध्यय विषय बनाने ध्येय विषय बनाने वाला चित्र का अभ्यास करना चाहिए ये इसमें कहा तो ये जो है इसका अर्थ यहां पर इन्होंने कर दिया है बस यहीं पर यह समाप्त होता है इसके आगे इसमें जो ये कहेगा बस हमें ये हम ये थोड़ा केवल भूमिका बना करके हमसे बात कर देंगे वह जो दर्शन का विषय है महर्षि वेद के समय में भी बहुत सारे मत थे जो कोई आत्मा को मानता भी था नहीं भी मानता था और उसमें से कुछ ऐसे भी मत थे जो कि क्षणिक वादी थे जिसका जिस का प्रचार करने वाला बौद्ध आगे हुआ है समझे हाँ जी महात, महात्मा बुद्ध हुए हैं, तो वो जो है उसी चर्चा कर, है, है? कर रहे हैं क्या करें कर रहे पढ़िए प्रत, प्रत्यर्थ नियतम शनिकम चा चित्तम तस्य सर्वमेव चित्त में काग्रम ना तो ये बस इतने ही कर कर क्या करेंगे बोलते हैं महर्षि जिस व्यक्ति के कहने का भी प्राय है कि के समय में भी जो बहुत सारे व्यक्ति थे जो ऐसा मानते थे कि चित्त एक नहीं है अनेक हैं प्रति अर्थ के लिए अर्थम अर्थम प्रती प्रत्यर्थम प्रत्येक वस्तु के लिए चित अलग अलग है जैसे आप आंख से देख रहे हैं अपने आंख से देख रहे हैं कुर्सी को तो उस कुर्सी का जो जो चित ज्ञान करेगा वो चित अलग है टीवी को जो आप देख रहे हैं वो टीवी का जो चित ज्ञान करेगा वो चित अलग है आप यदि अपने घर में क्या बोलते हैं पुस्तक को देख रहे हैं तो पुस्तक का ज्ञान कर रहे हैं तो वो चित्त अलग है मने जितने भी इस संसार में अर्थ है अनंत अर्थ हैं, है परमात्मा के दृष्टि में शांत है हमारे दृष्टि में हम सूर्य का ज्ञान कर रहे हैं तो सूर्य को ज्ञान करने वाला चित अलग है और सूर्य के अंदर जो आप हीलियम गैस इत्यादि का अलग अलग पदार्थ का ज्ञान कर रहे हैं उसका चित अलग है चंद्रमा का ज्ञान कर रहे हैं तो चंद्रमा रूपी पदार्थ के लिए चित्र अलग है मैंने सबके लिए नियत है चित्त निश्चित है चित्त ऐसा मानने वाला भी उस समय था चित्त अनंत है चित्त एक नहीं है मन अनेक है एक एक व्यक्ति के अंदर मन अनेक है समझ गए जी? जी तो ये बोल रहे हैं कि साथ साथ तो उनकी मान्यता ऐसी भी थी कि वह जो चित्त है वह कोई पदार्थ रूप में नहीं है चित्त जो है प्रति अर्थ के लिए जो चित्त है वह कोई जैसे हम लोग क्या सिद्धांत है कि चित्त जो है प्रकृति से बना हुआ है मन वह पदार्थ रूप में है वह वस्तु रूप में है ऐसा मानते हैं है जी ऐसा स्वीकार करते हैं ये सिद्धांत है परंतु उस समय महर्षि वेदव्यास जी के समय कुछ विद्वान ऐसे थे जिनकी मान्यता थी की चित्त पदार्थ रूप में नहीं है वह प्रत्यय मात्र है ज्ञान मात्र है प्रत्यय माने ज्ञान वह चित्त रूप में जिसका हम व्यवहार करते हैं वास्तव में वह वस्तु नहीं वह ज्ञान है प्रत्येक वस्तु का अलग अलग ज्ञान है वह ज्ञान मात्र ही चित्त है सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य वस्तु एक है परंतु उसका ज्ञान एक हुआ चंद्रमा जो देख रहे हैं चंद्रमा एक वस्तु है उसका ज्ञान एक हुआ कुर्सी देख रहे हैं कुर्सी का ज्ञान एक हुआ पृथ्वी देख रहे हैं पृथ्वी का ज्ञान कर रहे हैं तो पृथ्वी जो पदार्थ है वस्तु है उसका ज्ञान एक हुआ तो वह ज्ञान अलग अलग है वह ज्ञान ही चित्त है वस्तु न कोई वस्तु नहीं है चित्त समझ गया जी हाँ जी तो ऐसा भी ये मतलब मानता था कि मैंने प्रत्यर्थ नियत तो है प्रति अर्थ के लिए वाचित चित्त नियत तो है मन तो नियत है परंतु वह मन अलग वस्तु रूप में नहीं वह ज्ञान मात्र ही है ज्ञान ही है वह समझे नहीं समझ और, है। साथ, और साथ साथ उनका मत था कि वह क्षणिक भी है मान तुरंत नष्ट हो जाता है आप एक ही पदार्थ को देख रहे हैं सूर्य को आपने देखा पहले बार सूर्य को देखा फिर दूसरे बार सूर्य को देखा फिर तीसरे बार उसी समय देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं मन की एकाग्रता है उसमें तो पहले जो आपने ज्ञान किया वह ज्ञान नष्ट हो गया दूसरे बार जो आपने फिर सूर्य का ज्ञान किया वो ज्ञान हुआ तीसरे बार किया तो पहला ज्ञान नष्ट हो गया तीसरा ज्ञान पैदा हो गया चौथा बार आपने किया तो चौथा बार ज्ञान हुआ पहले बार नष्ट हो गया मन कहने का अभिप्राय है क्या वह एक वस्तु को या भिन्न भिन्न भिन वस्तु को जितना बार आप देखेंगे उतना बार वह नया नया ज्ञान होगा और पीछे पीछे वाला ज्ञान रूपी जो चित्त है वह क्षणिक व नष्ट होता है समझ गए जी हाँ जी अभी कुछ देर पहले आपको हमने जो पढ़ाया और जिस चित्त से जो ज्ञान आपने किया वो नष्ट हो, हो गया वो नष्ट हो गया वो नष्ट हो गया और अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं वह कोई दूसरा है समझ गए जी हाँ जी ये तर्क ठीक तो नहीं लगता मगर यही कह रहा है आप जो कह रहा है उसको समझना पड़ेगा ना आप। क्षणिक बात जो है हर चीज को क्षणिक मानता है मन को ही क्यों शरीर को भी क्षणिक मानता है बौद्ध लोग आपने एक डुबकी जिस समय आपने शरीर को लगाया उस समय का शरीर अलग है और फिर दूसरी डुबकी लगाया उस समय का शरीर अलग है अभी हमें उस रूप में उनके तरफ समझ करके समझना है कैसे अलग है हर क्षण शरीर में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है तो जब हर क्षण शरीर में परिवर्तन होता है तो पहले जो परिवर्तन पहले जो शरीर था अब का शरीर वही है क्या बोलिए वही है जी मगर क्या सकता कि की इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया ना no, वो क्या करा कहा वही है पहले जो जब परिवर्तन जब चेंज हुआ आपने जब एक सेव आपने रखा सेव आपने खरीदा और उसमें धीरे धीरे जो चेंज होता जा रहा है अब सड़ गया है अब जो सड़ गया तो बताइए क्या जो सड़ गया सेव है वह सेव और जो पहले बिना सड़ा हुआ सेव था वह एक ही है ना no. तो जैसे आपको जब सड़ गया है अधिक तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई वो अलग हो गया है तो ऐसे ही पहले जो मन था अब जो दूसरा मन आ गया है तो वो पहले वाला मन नष्ट हो गया ना जी अब दूसरा मन आ गया है दूसरा ज्ञान आ गया है ऐसा कहते हैं तो बोल रहे हैं कि अब देखिए अब संगति लग जाएगी चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नास्तेव विक्षिप्तम चित्त को लेकर के करा है मन से जी कि जिस व्यक्ति के मत में जिस विद्वान के मत में चित्त जो है प्रत्येक अर्थ के लिए नियत है ज्ञान रूप है और क्षणिक है तस्या उसके मत में सर्वम एव चिताग्रम तो उसके मत में तो सभी चित्त सभी चित्त एकाग्र है सभी चित्त मने प्रति अर्थ के लिए जो चित्त नियत है आम को जानने के लिए चित्त नियत है और सेव को जानने के लिए चित्त नियत है तो एक चित्त हो गया सेव को जानने वाला एक चित हो गया आम को जानने वाला एक चित्त हो गया लताम को जानने वाला, एक चित हो गया सूर्य को जानने वाला एक, जानने एक जानने चित हो गया ये, तो प्रत्येक जो ये जान जो है अलग अलग है अलग अलग जो चित्त है तो ये सभी जो चित्त है वह एकाग्र है कि नहीं क्योंकि भाई आपने जब आपने जिस चित्त से आपने राम को जाना था उस चित्त से तो आपने श्याम को तो नहीं जाना कि जाना जिस चित्त से आपने राम को जाना था उसी चित्त से आपने श्याम को जान रहे हैं क्या उसके लिए तो अलग चित्त है समझ रहे हैं कि नहीं जी तो हमने जब जिस चित्त से हमने राम को जाना या जिस ज्ञान से हमने राम को जाना वह ज्ञान वह चित्त सदा एकाग्र है एकाग्र है ना जी हाँ जी <laughs> एक विक्षिप्त तो वह होता है कि ये भी जाना वो भी जाना वो भी जाना जब हम वही जान रहे हैं बस एक चित्त से हम एक ही चीज को जान रहे हैं दूसरे चित्त को नहीं जान रहे हैं दूसरे वस्तु को नहीं जान रहे हैं तो जब एक चित्त से एक ही चीज को जान रहे हैं तो एकाग्र ही हुआ ना जी एकाग्र का मतलब क्या होता है मन जब एक ही विषय में लगा हुआ रहता है तो जब जो व्यक्ति जो व्यक्ति कहता है कि प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त नियत है ये मानने वाला है ज्ञान मात्र है और क्षणिक है जो ऐसा व्यक्ति मानता है तो वो जो है तो प्रत्येक अर्थ के लिए जब नियत है तो मान लीजिए कि आप जो है सूर्य अर्थ के लिए नियत है चित्त तो अब वह चित्त तो दूसरे चंद्रमाथ को तो नहीं जानेगा हाँ। कि जानेगा ना तो एकाग्र हो गया कि नहीं हो गया एकाग्र हो गया तो इसलिए कह रहे हैं कि जो सभी जो चित्त है वह तो सर्वमेव चित्तम सभी चित्त तो एकाग्र ही है और जब एकाग्र ही है तो जो आप भी कहते हो भले ही आप मानते हो कि प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त नियत है ज्ञान मात्र है क्षणिक है आप भी मान ये आप ये मानते हो परंतु आप इस चीज को मानते हो कि भाई हमें समाधि प्राप्त करना है जो चित्त विक्षिप्त है उसको एकाग्र करना है तो जब तुम ये बात स्वीकार करते हो कि प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त जब नियत है वह ज्ञान मात्र है वह क्षणिक है तो चाहे जिस रूप में मानो तो वह तो एकाग्र ही है जो चित्त अभी सूर्य को जान किया और जान करके नष्ट हो गया अब जो अब दूसरा चित्त दूसरी बार जो सूर्य को जान कर रहे हैं जान कर रहा है या चंद्रमा को जान कर रहा है तो वह जो चित्त ने क्षणिक होते हैं भी जो चित्त ने ज्ञान किया वह तो उतने एक विषय वाला ही हुआ तो एकाग्र हुआ तो तुम्हारे मत में तो फिर विक्षिप्त होगा ही नहीं से विक्षिप्तम तो विक्षिप्त तो है ही नहीं तो जब वो विक्षिप्त है ही नहीं तो फिर समाधि किस बात की समादी कि कर रहे हो क्यों कहते हो कि समाधि लगानी चाहिए क्यों कहते हो कि मन को एकाग्र एक करना चाहिए इसका मतलब जब तुम कहते हो कि मन एकाग्र करना चाहिए जब तुम ये कहते हो कि विक्षिप्तावस्था में जो मन है विक्षिप्त मन को एकाग्र एक करना चाहिए जब इस बात को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा ये बात खंडित हो जाता है कि प्रति अर्थ के लिए चित नियत है है प्रति अर्थ के लिए ज्ञान जो तुम कह रहे हो वो आरक्षणिक है ये गलत है ये ठीक नहीं है समझ गए जी विक्षितम तो एकाग्रम नाते विक्षित विक्षिप्त है ही नहीं जब विक्षिप्त है ही नहीं तो आप जो है समाहित कैसे करोगे चित्त को जब कहते हो तुम भी हो कि समाहित है जब भाई एकाग्र है ही तो समाहित क्या करना फिर क्यों परिश्रम करना समाधि के लिए क्यों परिश्रम करना समाहित कर एकाग्र करने के लिए इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सिद्धांत ठीक नहीं है तो आगे फिर बताएगा कि भाई हम एकाग्र करना इसको कहते हैं विक्षिप्त इसको कहते हैं और ऐसे ऐसे करके आगे बताएगा इसमें शास्त्रार्थ चलेगा बहुत ही अच्छा चलेगा तो इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए नहीं, नहीं तो, नहीं। हाँ जी। तो इस पर विचार कीजिए, गा मंत्र पाठ करते हैं हाँ जी। ओम पूर्ण मद पूर्णमीदम पूर्णा पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्य ओम शांति शांति शाम बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते